भगवान तो तो तो नहीं पर भगवान क्या है की मैं सभी इसका क्या मतलब है की आधे रूप से स्थित नहीं है जैसे भटाजी प्रकार से में स्थित रूप से रहते हैं हाँ भूतल आधार है भटाजी क्या है आधार है तो भगवान आधे रूप से भगवान समझ गए हैं पर आधे रूप से नहीं यही बताने में काम में लोग क्या समझते है की भगवान आधे रूप से समझ हैं नाम उन भूतों का मैं ही आत्मा हूँ इस कारण ऐसी उन भूतों का मैं ही आत्मा हूँ इस कारण से उनमें स्थित हूँ उनमें कैसे स्थित है आधे रूप से उनमें आधे रूप से स्थित हूँ ऐसा मूल बुद्धि वालों को ज्ञात होता है मूठ बुद्धि वालों को अभ्यास होता है मूठ बुद्धि वालों को क्या कले होता है, के? फे फे फे है? तेसु तेसु की भगवान कहते स्थित है असा ब्रीमी इसलिए मैं कहता हूँ नूटो में स्थित नहीं है मैं उनकी तरह संबंध न होने के कारण मूर्ख पदार्थ जो है न्याय में मूर्ख किसे कहते हैं किया वक्त मूर्खस्पम क्रियावान को क्या कहते हैं मूर्ख और क्रिया कितने होती है पृथ्वी जल तेल और वायु में आकाश नया अनुसार भी हूं उसमें कोई क्रिया नहीं, नहीं है और क्रियावान को मूर्ख कहते हैं और पृथ्वी जल तेल वायु चार मूर्ख है, है? है। तो क्रियावान है और वेदांत में वेदांत के अनुसार पृथ्वी जल तेज ये तीन मूर्ख है सभी आया है कि पृथ्वी पृथ्वीजी को मूर्ख कहा है होगा तो जो आकाश को क्या कहा है? है।, है ना तो वहाँ क्रियावत्म तत्व ऐसी भाषा वहाँ इस तरह की नहीं ये हाँ। देखो तो यहाँ पर क्या है कि ये पृथ्वी जलतेज ये तीन क्या है वेदांत में मूर्ख है तो अब लगाएंगे यहाँ पर करना तो की मूर्त पदार्थ की तरह संबंध न होने के कारण ये मूस पदार्थ है ना तो इसका जो है ये मूक्ष पदार्थ है इसका भूतल के साथ संबंध है तो भगवान क्या पदार्थ के समान भगवान का संबंध नहीं है भगवान संबंध ना वो एक देंगे मूस पदार्थ के समान संबंध नहीं है और देखेंगे वायु की अपेक्षा अंतर कम कौन है आकाश वायु से अधिक सूची खो आकाश और आकाश का भी अंतर कम कर तो अब ध्यान देना की तरह सम्बन्ध होने के कारण तो मूर्ख की तरह सम्बन्ध नहीं है यदि कोई सोचे की तरह नहीं है तो मूर्ख की तरह सम्बन्ध होगा वायु और आकाश की तरह सम्बन्ध होगा तो भगवान कहते हैं कि आकाश का भी अंतर कम होने का आकाश की तरह सम्बन्ध होगा क्या उनसे लगाएंगे की मूर्ख की तरह संबंध होने के कारण आकाश का भी अंतर लगाएंगे निका क्या और मैं उनका संबंध न होने के कारण आकाश का भी अंतर समय जिसका मूर्ख की तरह सम्बन्ध होता है वो सबका अंतर नहीं हो सकता है मूस की तरह संबंध ना होने के कारण आकाश का भी अंतर सम मैं हूँ न ही तो भगवान कैसे हैं असंसर्गीय उसको है। जैसे इसका संबंध ये मूर्ख पदार्थ है इसका संसर्ग भूत के साथ है तो जिस जिस मूर्ख पदार्थ का संसर्ग होता है किसी आधार के साथ उस मूर्ख पदार्थ को क्या कहेंगे संसर्गी मूर्ख पदार्थ का आधार के साथ आधे रूप से संबंध होता है जिस मूर्ख पदार्थ का आधार के साथ आधे रूप से संबंध होता है उस पदार्थ को क्या कहते हैं संसर्गीय भगवान कहते हैं असंसर्गीय क्योंकि उनका संबंध नहीं हो कर दे क्योंकि अब देखेंगे असंसर्गीय वस्तु संसर्ग वाली वस्तु कहीं भी आधे रूप से स्थित नहीं होती है आधे गाविन का क्या आधे आधेन थे क्यूँकी असंसर्गीय कहीं भी आधे रूप से स्थित नहीं होती है आधे गावीन अवस्थित होती है तो ये क्या असंसर्गीय वस्तु परमात्मा है वो आधे रूप से नहीं है भगवान पन्न है कि नहीं जब लेकिन जब भगवान कहते हैं मैं नहीं हूँ तो इसका क्या मतलब है आधे रूप से नहीं, नहीं। है ठीक है जो स्वयं आधार है वो तो आधे हो सकता है क्या वो अंतर वही सब व्याप्त नारायण स्थिति अंदर और बाहर क्या है सब ओर से व्याप्त नारायण लेकिन आधार है अंदर भी है बाहर है सब भी आधार है अंदर है सब भी आधार है सब्जी अच्छा अब ये संसर्गी स्वास्थ्य ऐसा सुन रहे मम असंसर्गित स्वार एवं इस मेरा अच्छा किस कारण ही आका करते हैं इस मेरा इस के कारण ही मेरे इस के कारण कौन है है किसका, का, मेरे इस के कारण कारण ही, क्या तुम न्याय न क्या मा, मत स्थानी भूतानी पत्य में योगम मम आत्मा भूत भूतभृत है लगाइए यहाँ पर मत स्थानी भूतानी नूतानी मत स्थानी ना क्या का आनंदगिरी में अवधरण अर्थ बताया है कि तो ऐसा होगा की भूतलब प्राणी मेरे में स्थित ही नहीं है प्राणी मेरे में स्थित ही उदाहरण रखने हैं क्या कि प्राणी मेरे में स्थित ही नहीं है क्योंकि असंसर्गी है ना भगवान <laughs> अब ध्यान देना अब देखो पहले तो क्या बताया था नी सर भूतानी अन्ना चाहन तेज उपस्थिका अन्ना चाहम तेरह उपस्थिता को समझ गए किया है लेकिन पहले जो अंत आया था मत स्थानी सर्व भूटानी वितरित आ गया ना आ गया ना या क्या था मत स्थानी सभी प्राणी मेरे में स्थित हैं और यहाँ पर तो क्या कहते हैं भूटानी का क्या है सर्व भूटानी ये सभी प्राणी मेरे में स्थित नहीं है भक्त में इसका स्पष्टीकरण आएगा मतलब ऐसा है ना कि जैसे भूतल में सभी प्राणी मेरे में स्थित नहीं है मतलब भूतल में जिस प्रकार ये घटा वस्तु में इसकी होती है इस प्रकार भगवान में सब स्थित है क्या जैसे कि इस आधार में कोई वस्तु रहेगी तो इस आधार को विकृत कर सकती है ना है? इसको निकरित कर सकती है ना अब ये देखेंगे तो लेकिन भगवान में सब कुछ है तो कोई भगवान को विकृत कर पाता है क्या ये मतलब है तो यहाँ भगवान क्या कहते हैं की स्थित नहीं है ठीक है हाँ सभी प्राणी मेरे में स्थित नहीं है मतलब जैसे की बता दी घूटल आदि में जैसे पदार्थ स्थित होते हैं वैसे स्थित है, है भगवान में स्थित उस प्रकार से स्थित नहीं है मतलब पृथ्वी आदि जिस प्रकार से आधार बनते हैं भगवान उस प्रकार से आधार नहीं है उसके विलक्षण है यही बता दे पाते तो हैं क्योंकि ये जो अन्य भगवान को छोड़कर अन्य जो आधार बन रहे हैं ये कोई विकास हो सकता है आधे वस्तुओं के रहने से क्या हो सकता है और परमात्मा में कभी भी कोई विकार yeah. नहीं होता है चलाएंगे न क्या नी भूतानी भूटानी से लेना ब्रह्मा आदि में ब्रह्मा आदि प्राणी मेरे में स्थित नहीं है मेरे में स्थित नहीं है क्यूँकी भगवान कहते हैं असंघ है कैसे वो असंघ है उनका किसी के साथ संसर्ग नहीं है किसी के साथ संसर्ग नहीं, नहीं इसका व्यर्थ हम ऐसा भी करते हैं की लेव जनक संसर्ग नहीं, नहीं है ऐसा संसर्ग है ऐसे कहते ना का ना। तो तो तो कि कमल के पत्ते का जल से संबंध नहीं होता है तो कमल के पत्ते की के देखे जाते हैं नहीं लेकिन मतलब जनर क्या मतलब हुआ लेप्त जनक संसर्ग तो परमात्मा के साथ परमात्मा में सब कुछ है लेकिन सब कुछ तो लेप जनर संबंध होता क्या परमात्मा के साथ प्रभावित नहीं करते हाँ ऐसे की जल में कमल का पत्ता रहता है तो जल के दिन उसमें रहते हैं तो कमल के पत्ते के साथ जल का संसर्ग नहीं है मतलब लेख जनक संसर्ग नहीं है तो ये कुछ विकार कर पाते हैं क्या तो उसी प्रकार से परमात्मा में ये कुछ नहीं है मतलब लेख जनक संसर्ग से ये सब नहीं है परमात्मा में कुछ भी है किसी नहीं कर सकता है नहीं कर सकता परमात्मा तो तो और उसमें उससे परमात्मा विचार नहीं है और ये भटादी जो अधिकरण होते हैं ये निकाय मान हो जाते हैं है, इसलिए कहते हैं भगवान तो की अधिकरण की तरह से वे योग देखेंगे भूतानी मत स्थानी क्या भूतानी भूतान क्या भूतानी मत स्थानी क्या क्या उदाहरण रखना है कि सभी प्राणी मेरे में स्थित ही नहीं है मैं ईश्वर करते वास्तव में स्तर किया है मुझे यथार्थ स्वरूप को देखो और वे भूतभित की मैं भूतों को धारण करने वाला हूँ भूतों को धारण करने वाला हूँ भूतों भु, में स्थित हूँ और मेरा आत्मा या मेरा आत्मा जो कहा है तो इसका से मेरा स्वरूप तो भगवान का आत्मा कोई तो दूसरा है क्या mm -hmm. नम आत्मा का क्या है मेरा मेरा स्वरूप भूत भावना प्राणियों की उत्पत्ति करने वाला है और उनकी बुद्धि करने वाला है लग जायेगा mm. भूत वृक्ष की प्राणियों को धारण करने वाला हूँ अच्छा भूत वृत्त न क्या भूत स्थापना कन्मा यहाँ लेना है न है ना ये मैं प्राणियों को धारण करने वाला हूँ और प्राणियों में स्थित नहीं आत्मा भूत भावना कि मेरा सुनू प्राणियों की उपस्थिति करने वाला है और उनकी वृद्धि करने वाला है भक्त में चलेंगे और न चमक स्थानीय भूतानी भूतानी से क्या लेना है स्थित नहीं है मतलब ब्रह्मा सभी प्राणी लेख जनक मेरे में स्थित है लेख जनक मेरे में स्थित अब उत्पाद में यार योगम आया है ना योगम करके किया युक्ति युक्ति कर्त किया घटनम और इसी का अर्थ आगे देखना नीचे पंक्ति में योगम आत्मनो या याथात्म लिखा है ना आत्मा या योगम का यथात्मोम का अगली पंक्ति में क्या यथाथम करम का ईश्वर से इम ईश्वर के इस द्वितीय विश्रांत है ना ईश्वरम तो इम ऐसा विधि किया विश्रांत तो ईश्वर इम ईश्वर का यह योग तो इसे क्या कहेंगे ईश्वरम योगम ऐश्वर योगम करते आत्मा के यथार्थ स्वरूप ठीक है लिखो मुझ आत्मा के यथार्थ को लिखो यथार देखो मतलब तथा क्या श्रुति असंसर्गित असंगता दर्शति और वैसे ही श्रुति परमात्मा का असंसर्गित होने के कारण असंगता तो कहती और श्रुति वैसे ही क्या श्रुति तथा और श्रुति वैसे ही और सुखी वैसा ही परमात्मा का असंसर्गित तो होने के कारण उसकी असंगता तो ऐसी है असंगता कैसे निर्लिप था असंगता क्या है निर्लिप परमात्मा तो ऐसे है लेख नहीं था उसमें कोई लेख नहीं होता है कोई विधान नहीं होता है लेक रही है मतलब विधान नहीं था अब असंसर्गित तो किसका होगा परमात्मा चाहती होगी परमात्मा असंसर्गीय है असंसर्गीय है मतलब ये उनका घटा घटाजी के समान उनका संसर्ग भाग नहीं होता है संसर्ग का क्या संबंध तो जिसका किसी के साथ संबंध होगा भटाजी के समान उसे क्या कहेंगे संसर्गी तो और भटाजी के समान जिसका संसर्ग नहीं होगा उसे क्या कहेंगे लग जाएगा इसलिए असंघो न ही सजे ही कहते क्यूँगी क्यूँकी परमात्मा असंघ है इसलिए न सजते लिपाही बन नहीं होता है क्यूँकी परमात्मा असंघ है इसलिए लिपाही नहीं होता है इसी चीज तो वो लिपायमान क्यों नहीं होता है क्यूँकी तो वो कहता है असंग है असंग असंघर्गी क्या से? तो है असंसर्गी ना करने वाला संसर्ग ना करने वाला तो असंसर्गी तो के कारण निर्लिपता को कहते हैं ही असंग क्योंकि परमात्मा असंग है ही अनासा कहीं लिपायमान नहीं होता है असंगता का असंग निर्पता आश्चर्य अन्य स्पष्ट स्पस्थ क्या अन्य आश्चर्य पे और इस अन्य आश्चर्य को देखो क्या भूत ग्रीत है ना हाँ, भूत तो नीत असंग असंग असंग असंग होने पर भी असंग असंघ होने पर भी मतलब मिलने होने पर भी भूतानी विभक्ति की प्राणियों को धारण करता है प्राणियों को धारण करता है या पोषण करता है धारण भी है क्या धारण पोषण धातु है कि असंग होने पर भी प्राणियों का पोषण करता है नूतस्था नूतस्था है ना और भूतों में स्थित नहीं है प्राणियों में स्थित नहीं है इस इसका क्या मतलब हुआ कि कल क्या बताया था ना क्या हम देश अवस्था मतलब आधे रूप से स्थित नहीं वही बात यहाँ पर आई है ना क्या भूतस्था यथोक्तेम तो न्यायन यथोक्तेम तो का पूर्वोत्तेम न्यायन और पूर्वोत्त न्याय यहाँ पर क्या लेना है आपको ये असंग क्या है असंग असंघ कहा गया नवीन असंग अथवा असंसर्जित ऐसा कर लेना की असंसर्गित होने के कारण जो असंसर्गीय है जिसका किसी के साथ संसर्गी नहीं है वो किसी में निश्चित होगा किस प्रकार स्थित नहीं होगा आज भी भगवान बनने हैं लेकिन जब भगवान कहते हैं ना चाहम है, तो क्या मतलब है वो आधे उसको स्थित क्योंकि आधार है जो स्वयं के आधार है वो आगे नहीं हो सकती है शब्द में होने पर भी आधे आगे होने पर समय होने पर वो क्या नहीं हो सकते है नहीं हो सकते है होकर रहेंगे वो आधार होकर ही रहेंगे पंक्ति देखेंगे असंसल भूत अनुपत्ते है दर्शित असंभित होने के कारण प्राणियों में स्थित होना संभव न होना दिखाया गया है क्या दिखाया गया है थे। तो या कहा गया है क्या है असंसर्गित असंसर्गित होने के कारण प्राणियों में स्थित होने असंसर्गी असंसर्गित होने के कारण प्राणियों में स्थिति की असंभावना प्राणियों में स्थित होने की असम्भावना कही गयी है लग जाएगा? ना क्या घुटस्ता और मैं प्राणियों में स्थित नहीं फिर कर ना, पंच्णी है फिर क्योंकि पंचमी है पंचमी है, क्योंकि असंसर्गित होने के कारण प्राणियों में स्थित होने की असम्भावना कही गयी है लग जाएगा सर शब्दों में क्या है कि असं असंभ्य होने के कारण प्राणियों में स्थिति का संभावना होना कहा गया है लग जाएगा पुनः कथम सुना पुनः कैसे कहा जाता है या मेरा आत्मा है जब कोई मेरा आत्मा कहे तो उसके कोई अन्य आत्मा हो सब तो, तो कैसे बनेगा और भगवान सत्य आत्मा है तो मम आत्मा कैसे बनेगा हुई तो पुनः यह, यह कैसे कहा जाता है क्या कि मतमा पुनः असम कथम उसके सुना या कथम कैसे संभव होता है कि मम आत्मा तो इसका उत्तर यह है देखेंगे देहादि संगातम विभज्य आदि घात को शरीर से अलग करके आत्मा से अलग करके विभिता से आत्मा से विभाग करके विभाग करके मतलब भिन्न समझ करके आदि संघात का आत्मा से विभाग करते आदि संघात का आत्मा से विवेचन करके आदि से क्या लेना है इंद्री मंत्रालय को भी लग जाएगा जय आदि संघात संघात का जो समा हैदि संघात का आत्मा से विभाग करके और तस्वीर अहंकार अध्यारोप तस्वीर से लेना है के संघात में वे आदि के संघात में अहंकार का अध्यारोप करते आदि के संघात में अहंकार का अध्यारोप करते मतलब वे आदि के संघात को अहम ऐसा मान जाते दे आदि के संघात को अहम ऐसा अहम किसको माना गया दे आदि के संघात को तो मन सबसे असमत सबसे बना है तो किसको खाए हम सब दे के के को कह रहा है तो अहंकार का अध्याारोप करते जय आदि के संघात को अहम अधिक मत करते जय आदि के संघात में अहंकार का आरोप करके अध्यारोप वो तो आरोप एक ही है आरोप करके लोक बुद्धि का अनुसरण करते हुए मम आत्मा ऐसा जगदेश करते हैं करते हैं मतलब कथन करते हैं लोक बुद्धि का अनुसरण करते महात्मा ऐसा कथन करते हैं जैसे लोक बुद्धि में कहते ना मेरा आत्मा तो मेरा आत्मा क्या है जो भी कह रहा है जो कह रहा है ना आत्मा है अपने को मुझे बोल रहे हैं है आत्मा, तो जैसे लोक में ऐसा ममात्मा ऐसा है वैसे भगवान सोच कर रहे हैं ठीक है अब ध्यान देना बिना आत्मना अन्य आत्मा सुना आत्मा से अन्य आत्मा है सुना आत्मा से सुना आत्मा से अन्य कोई आत्मा है ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब अपनी आत्मा से अन्य कोई आत्मा होगा इसलिए नौ आत्मा कहा जाता है क्या हाँ तो वही है सुन आत्मा से अन्य आत्मा है ऐसा सुनकर ऐसा समझ कर लोग की तरह, अज्ञान सुनकर भगवान नहीं कहते अजानन ना, ना पहले आया है ना अजानन ना होगी ऐसा ना अजानन ना जबकि सबकी सुन आत्मा से अन्य आत्मा है आत्मा से अन्य आत्मा है ऐसा समझकर लोग लोक की तरह अज्ञान सिर्फ भगवान लोग तो ये लोग नहीं जानते हैं जो कहते हैं मम आत्मा वो सोचते हैं कि मम मैं कुछ और हूँ अम आत्मा कुछ और अलग अलग समझते हैं मम आत्मा अपने को कुछ और समझते है आत्मा को और समझते मतलब दोनों को तो ऐसा भगवान समझते है क्या मतलब जब जाएगा आत्मा से अन्य आत्मा है इस प्रकार लोग की तरह पूर्वक नज्ञान पूर्वक भगवान नहीं कहते हैं है, और भगवान अज्ञान पूर्वक नहीं कहते हैं ऐसा आरोप करते कहते हैं तथा भूत भावना भूत भावना की विस्पत्ति देते हैं भूतानी भाव्यती भूत भावना भूतानी भाव्य की भूत भावना ऐसी विस्पत्ति है भाव्यती कर उत्पाद्य उ प्राणियों को उत्पन्न करता है अथवा प्राणियों की प्राणियों की उत्पन्न करता है अथवा प्राणियों को बढ़ाता है इसलिए है। अथवा प्राणियों को बढ़ाने वाला ठीक है अब देखेंगे यथोक्तम श्लोक यथोक्त दो श्लोकों के द्वारा पहले हुए अर्थ को दृष्टान्त के द्वारा प्रस्तावन करते हुए दो श्लोकों के लिए और दो श्लोकों के द्वारा कहे हुए अर्थ को क्या है यथा यथा आकार यथा शिक्षित वायु सर्वत्र नियु सर्वृद महा महां तथा सर्वाणी भूता मतस्थी उपधारया मतस्थी उपधारया अन्विखे नित्यम सर्वृद महां यथा सर्वत्र यहाँ महान वायु नित्यम आकाश स्थित सब और वितरण करने वाला जैसे सब स्थानों पर वितरण करने महन वाली। महन वाली वाला महान वायु महान वायु कहा गया पृथ्वी जल तेज की अपेक्षा अधिक परिमाण वाला कौन है इसलिए महान वायु चीन की अपेक्षा महान वाला वायु इसलिए महान कहा जैसे सब और वितरण करने वाला महान वायु नित्यम का सदा महान वायु सदा आकाश में स्थित है महान वायु सदा आकाश में आकार स्थित होता है कारण में तो वेदांत में आकाश से वायु की उपस्थिति आकाश का वायु आकाश से वायु उत्पन्न हुआ है आकाश कारण है वायु कार्य है कार्य कारण में स्थित है तो वायु किसमें स्थित है आकाश में जब गया जैसे सबोर विचरण करने वाला सद और संचरण करने वाला महान वायु उसका ना आकाश में स्थित है तथा परवाणी भूतानी उसी प्रकार सभी प्राणी मेरे में स्थित है सभी प्राणियों के कारण परमात्मा है तो सभी कार्य कारण स्थित रहता है उसी प्रकार सभी प्राणी मेरे में स्थित है इसी उपहार है ऐसा जन अच्छा अब देखेंगे यथालोके जैसे लोक ने आकाश में स्थित आकाश स्थित अर्थ है आकाश से स्थित ऐसा सब कुछ समाप्त नित्य सदा सर्वत्र है लोग ने सर्वत्र, सर्वत्र, सर्वत्र, सर्वत्र है। सब जाता है इसलिए सर्वत्र कहलाता है महान क्या है परिमाण सा परिण से ये बड़ा है परिमाण से कैसा है किसकी अपेक्षा अधिक परिमाण है वायु का यह देख जाता था आकाशवाल उसी प्रकार आकाश की तरह सर्व व्यापक के मुझमे आकाश की तरह कौन है करमा उसी प्रकार आकाश की तरह सर्व व्यापक मुझमे संशलेष के बिना ही सभी प्राणी, प्राणी स्थित है संशलेष के बिना ही सभी प्राणी स्थित है संशलेष के बिना स्थित है मतलब भी जैसे देखेंगे जल कमल के पत्ते में स्थित होता है तो जल उसमें उत्पन्न कर पाता है क्या कुछ तो जल से उसमें कोई संक्लेश तो नहीं होता है सो कहते हैं जैसे जल कमल के पत्ता में स्थित है तो भी विकति कर पाता है इसलिए कहते हैं के बिना स्थित है तो तो भी हाँ मतलब हाँ।, हाँ।, हाँ इस तरह रहे मतलब यही इस तरह रहे की अपना कोई प्रभाव पाए जल पवन के पत्ते में कोई तो स्वभाव नहीं कर पाता है तो उसको क्या कहेंगे बिना के बिना जैसे अच्छा। ये भूतल है ना अधिकरण यहाँ पर किसी वस्तु को रखने से इसमें बीती आ जाए अधिकरण में तो क्या कहेंगे की संये तो क्या कहेंगे बिना ऐसा समझिए मुझमे संघ में संकल्प के बिना स्थित है तो कैसे स्थित है सं विकार न करके स्थिति कैसा इसी एवं इस प्रकार उपधारा उपधारे का पहचानू जानू चाहिए इस प्रकार एवं इस प्रकार क्यों लगाया है ना इस प्रकार स्थिति काले है ना इस प्रकार स्थिति काल में इस प्रकार जगत के स्थिति काल में है। जिस प्रकार वायु आकाश में स्थित होती है।, है इसी प्रकार सभी प्राणी लेरे में स्थित होते हैं या ऐसे लगाएंगे आप स्थिति काले को पहले ले लेना जगत की स्थिति काल में वायु आकाश से युवा जिस प्रकार वायु आकाश में स्थित होती है एवं इसी प्रकार सर भूटानी सभी प्राणी मेरे में स्थित है स्थित होती है एवं इसी प्रकार सर भूटानी मई स्थितानी सभी प्राणी मेरे में स्थित है एक मिनट अच्छा सभी सभी प्राणी मेरे में स्थित है आपको कैसा लगाया इस से एवं मई स्थितानी पर भूतानी इस प्रकार जो सभी प्राणी मेरे में स्थित है जो सभी प्राणी मेरे में स्थित है पानी का तो उनके बारे में भगवान में अगले श्लोक है कल कल में कलपक्षणस्थाइय कौंतेया प्रकृति माता अहम् विसृजा अहम् लगाइए कौन से कलपक्ष है सर्वभूतानी मामिका प्रकृति है कौन से कौन से कल्प का क्षय होने पर कल्प का नाश होने पर, पर सभी प्राणी मामिका प्रकृति या मेरी प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं हुँ? दे दे कल पर होने पर सभी प्रकृति को प्राप्त हो जाती है तो आगे आएगा मैया दक्षिण मेरे से प्रेरित या प्रकृति सबको उत्पन्न करती है तो प्रकृति सबको तो उत्पन्न करती है तो सब प्रकृति में स्वतंत्र प्रकृति नहीं बल्कि परमात्मा से अनिश्चित प्रकृति है संघ की प्रकृति स्वतंत्र है क्रिया की स्वतंत्र नहीं है तो ये सब एक किसम हो जाते हैं मेरी प्रतिथित में मेरी तथि को प्राप्त हो जाते हैं मतलब ये मतलब हुआ और यहाँ प्रकृति कौन सी रहता है ऐसा परा प्रकृति जो है आत्मान क्या है चेतन भी है पराप्रकृति क्या है अब देखेंगे अहम कल्पादान पुनः विश्वामी मैं कल्प के आगे में मैं में कल स्थान उनको पुनः पुनः रस देता हूँ मैं कल्प के याद में पुनः उनको देता तो रख देता हूँ ठीक है तो कल्प की यादि में पुनः रचना कर देती है भगवान ऐसा दीन हो जाते हैं फिर भगवान की रचना कर देती है हाँ हाँ ये प्रकृति वही है ये कल्पक है ना ये तो पूरे कल्प का नाश है वो तो प्रजापति का एक दिन का था ना था था। अब देखेंगे सर्वोटानी कौन थे त्रिकुणात्मिका अपराध निकृष्टाम त्रिगुणात्मिका अपरा प्रकृति उत्कृष्ट श्रेष्ठ प्रकृति कौन है जीवन और निकृष्ट प्रकृति कौन है ये त्रिगुणात्मिका जो प्रकृति का तुम्हें कौन आया पहले अपरापनाश अच्छा तो अपरा प्रकृति यान थी मामी काम करते कर प्राप्त हो जाते हैं सुना करी उन प्राणियों को, को कल्पादो तो उन प्राणियों को कल्प के आदि में अर्थात उत्पत्ति काल में कल्पादी का ये अर्थ है उत्पत्ति काल में उत्पत्ति काल में मैं फिर उत्पन्न कर देता हूँ कल्प के आदि में या उत्पत्ति काल में मैं उन प्राणियों को पूर्वी तरह उत्पन्न कर देता हूँ कहते यथा यथापूर्व अकल्प के समान परमात्मा पूर्ण अब देखेंगे एवं अविद्या प्रकृति में लिखा है ना देखिए प्रकृति स्वाम अवस्टा विजा पुनः पुनः प्रकृति अहम का अध्यार कर लेना तो विसा है ना उत्तम पुरुष ने प्रति किया है तो अहम का अध्याय कर लेंगे अहम स्वाम प्रकृतिमे अहम स्वामृक अवष्टे प्रकृते वसा प्रकृते वसा अवसम इमं पुनः पुनः विसृजा एक बार अनमें और देखेंगे अहम स्वाम प्रकृतिमे प्रकृते वसा अवसम इमं पुनः पुनः विसृजा स्वाम प्रकृति में अवस्टभ मैं अपने प्रकृति को में करके मैं अपने प्रकृति को में करके प्रकृति भगवान की अभी रहती है कि मैं अपनी प्रकृति को में करके प्रकृत वसात अवसम इवम कृष्णम भूत ग्रामम प्रकृति वसात अर्थ है की प्रकृति तिर्टि के बस से प्रकृति तिर्टिक के वस्त से पराधीन हुए कौन इवम कृष्ण भूत ग्रामम प्रकृति के वस्ते पराधीन कौन हुए ये संपूर्ण प्राणी है यहाँ प्रकृति के वक्त से इससे संस्कार के कारण संस्कार के कारण कर से क्या हुआ पराधीन में संस्कार के कारण सब पराधीन है करना कुछ क्या जाता है संस्कार कुठोड़ करा लेते हैं न जाने के तो प्रकृति के वस्ते अथवा स्वभाव के वक्त से के वक्त यहाँ प्रकृति कर स्वभाव या संस्कार है वाली अपने स्वभाव के वक्त पराधीन हुए कौन कृष्णम एवं संपूर्ण प्राण इन संपूर्ण प्राणियों को सुना सुना रख देता हूँ स्वभाव के कारणीन हुए इन सभी प्राणियों को सुना सुना रख देता तो है तो यह हरियाणा जो है ना सृष्टि भगवान चलते रहते हैं जिसको परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है वो मुक्त हो जाता है और श्रेष्ठ के लिए क्या है संसार क्षेत्र संसा ज्ञानी के लिए सतुद्ध है उसके संसार नहीं है सब कुछ है कहते तो है। हैं।, हैं तो चिंता ही भगवान का साथ साथ नहीं होता है ना विष्टी भगवान हो जाए है ना ज्ञानी के लिए सब कुछ बंद है और भारतीय अज्ञानी के लिए संपर्क रहता है भगवान में चिंता रहता है उत्पत्ति है और करोणा के करोणा से सभी होकर भगवान जगत की सृष्टि करते हैं कि जिसका ये सभी क्या है कि ये भजन साधन करके अपना उद्धार कर सकें भगवान पर उनसे है वो सभी जिंदगी इसलिए प्रदान करते हैं कि ये भजन करके अपना उद्धार कर लें इसलिए प्रदान करते हैं जैसे कि सोये बच्चों को माँ बाग जुरा देखें अपने काम आगे ऐसे भगवान पढ़ने वाले सुखी जैसी अवस्था होती है तो भगवान जिला तो सृष्टि भी करूर हूँ ऐसा अज्ञान किसका है ना परमात्मा तो भी है है हाँ। अब देखेंगे कहीं भेद मानते हैं वहाँ और प्रकृति में कुछ कुछ भेद मानते स्वाम स्वाम काम और अवस्तव अपनी प्रकृति को अपने अधीन करके अपनी प्रकृति को में करके है, तो प्रकृति से उत्पन्न होने वाले प्राणी समुदाय को प्रकृति से उत्पन्न होने वाले प्राणी समुदाय को तो क्या इम का वर्तमानम और कृष्णम का स्वंत्रम की वर्तमान संपूर्ण प्राणी समुदाय अवसम का थे अस्वतंत्रम तो संस्कार के बसात असफल होंगे या पराधीन हुए अब बताते हैं अविद्या अविद्यादि दोषो के है। है की की कारण अविद्या दोषों स्वभाव बसात स्वभाव के बस से स्वभाव के कारण स्वभाव क्या है अपने संस्कार और तो संस्कार के बस से असफल हुए संस्कार के वक्त से पराधीन हुए संस्कार सत्य बने ये है अब ध्यान लेना कर तो अन्य मैं पढ़ रहा हूँ सभीम भूत ग्रामम विमेश्वर सभी जिसम भूत ग्रामम जी गाह सत्य कि पर प्राणियों की सृष्टि करने वाले उस उस उमेश्वर का विषम प्राणियों की सृष्टि समझते है कोई जन्म से सुखी है कोई जन्म से दुखी है किसी का पशु शरीर से संबंध है किसी का के शरीर संबंध है कोई जन्म से से वाला है कोई जन्म से अंडा है तो ये सृष्टि कैसी है ये हाँ विषम तो प्राणियों तो ये की सृष्टि की सृष्टि है तो लगाइए शर्षम तो, तो प्राणियों की सृष्टि करने वाले उसके तुष्परमेश्वर को उस तुष्परमेश्वर का तन निमित ध्यान करके उसके निमित्त उसके निमित्ता भ्याम धर्मा धर्मा उसके कारण धर्मा धर्म से संबंध होगा किसके कारण सृष्टि करने के कारण किसके कारण सुंद परमेश्वर का सृष्टि करने के कारण धर्म धर्म से संबंध होगा स्तन निमित्ता व्यायाम कर सृष्टि के निमित्त धर्मा धर्म से सम्बन्ध होगा की भगवान जिसमें सृष्टि करते हैं तो अच्छी सृष्टि करने ऐसी क्या होगा उनको धर्म होगा और किसी को क्या ऐसी धर्म ऐसी दुख दे रहे हैं उस उसके कारण क्या होगा अधर्म होगा किसान का सृष्टि के नीचे धर्म का संबंध होगा दोबारा लगाएंगे कर कर्णिक देखो विषम भूत करने के कारण उस पर कामेश्वर के साथ आप पर के साथ विषम सृष्टि के कारण धर्म धर्म का सम्बन्ध होगा या विषम सृष्टि से नहीं तो धर्म धर्म के साथ सम्बन्ध होगा इसका संबंध परमात्मा का नहीं है पुष्प परमात्मा का विषम सृष्टि का निमित्त परमात्मा का विषम सृष्टि के निमित्त धर्मा धर्म के साथ सम्बन्ध हो जाएगा परमात्मा का विषम सृष्टि के कारण धर्म धर्म के साथ संबंध हो जाएगा भगवान इसी कार होने पर भगवान भगवान यह कहते हैं भगवान कहते हैं क्या कहेंगे ना मान संतान में बंधन भी करेंगे हे करेंगे हे, हे, हे कर्म मेरे लिए बंधन कारक नहीं मेरे लिए बंधन कारक नहीं है अर्थात उन कर्मों से मुझे धर्मा धर्म खुश नहीं तो मिलता है इसमें भगवान बताएंगे उदासीन की तरह रहते हैं असत्य है ये सब बताएंगे ब्रह्म सूत्र में क्या गया है ब्रह्म सूत्र ने बताया है तो कि के अनुसार जैसे जिसके कर्म है वैसा उसको भगवान फल दे रहे हैं जिसने सूर्य किया है उसको अच्छा फल मिल रहा है जिसने सूचक किया है उसको जुड़ा फल मिल रहा है तो विषम सृष्टि का कारण क्या है प्राचिकारी क्या है प्राचीकर्म है इसलिए भगवान का कोई दोष और भगवान के साथ धर्माधर का संबंध भी होता है जो धर्म ज्ञानी है ना जिससे क्या है ज्ञान आदमी सर्वकर्माण भव्य साथ विज्ञान आदमी जिसके सभी कर्मों का नष्ट कर देती है और निपति साहना पापी जब वही पाप से लिफाएमान नहीं होता है तो जो सर्वदा धर्मा धर्म से रही है वो लिपायेमान होगा क्या और वो तो लिफाएमान करती है और यही लिपायेमान होता है अगर ज्ञानी नहीं होता तो इसे कैसे तो तो तो तो होता है तो आदि भगवान बताएंगे ओम पूर्ण मद ओर्ण मिला पूर्ण पूर्ण मोर्ण क्या पूर्ण मागा पूर्णा